जोग या योग योगा जय मा दोरा जब माने भगवान के नाम को दोहरावनी तो तो करना बार बार दोरा दो आप देखो आपकी जीभ जैसे आपका अंगूठा है जैसे आपका हक हाँ है वैसे आपकी जीत भी है जीभ ईश्वर के लिए हिदने लग गई एक बढ़िया काम शुरू राम राम राम राम। देखो क्रम से है वो एक सेकंड में अगर आप एक राम बोलते हैं तो एक सेकेंड एक सेकंड एक सेकंड उसमें क्रम बन जाता है एक सिलसिला हो जाता है लगातार आप राम राम बोलने लगते हैं तो आपका काल लग गया दो की जीव लग गई एक इंच जगह लग गई आपकी परमेश्वर के लिए और आप एक ही ना भगवान का नाम क्यों तो लेते हैं तो भगवान के नाम पर श्रद्धा है तब तो लेते हैं तो लगा काल लगा जीप लगी उसमें शब्द का उच्चारण लगा उसमें एक सिलसिला बन गया आपकी श्रद्धा हुई और मन नहीं लगेगा तो जी भी कैसे तो बराबर बंद हो जाएगी ना थोड़ा मन भी लगा और किसका नाम ले रहे हैं उसकी याद भी आई और किसके लिए ले रहे हैं उसकी याद भी आई ये नहीं कि मन न लगे मन साफ ना हो तो नाम मत लो मन साफ कैसे होगा तो हथिया तोड़े से होगा मन साफ झाड़ू लगा के मन साफ करोगे भगवान के नाम से मन साफ होगा अगर वही बातराए है उठते हैं तो नाम लेने से क्या फायदा जब बासना मिटना तो फल है नाम लेना चादन है आप मंत्र का जप कीजिए ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं आप आध घंटे जप नहीं कर सकते इतनी गर्मी होती है उनमें इतनी शक्ति होती है उनमें कि आपके शरीर को आपके शरीर को वो मत देता है स्पन्दित कर देता है और शरीर को मत कर मन को ऊपर कर देता हूँ यदि आपको तो जब का कोई चमत्कार नहीं मालूम पड़ता है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपने कभी सीख करके गुरु ऐसी करने के से, आप जब नहीं करते हैं और जो आपको तो बताया गया जो आपने दिया गया तो बाबा शरीर को शरीर को मत के इसमें से मन को पहले अलग निकालना पड़ता है फिर मन को पवित्र करके धोपोज तो करके आ, भगवान के चरणों में लगाना पड़ता है जब मन भगवान के चरणों में लग जाता है तो आप मन को नहीं भगवान को देखने लगते हैं और जब आप भगवान को देखने लगते हैं तब आपका दृष्टापना चमक जाता है आप काम के दृष्टा नहीं क्रोध के दृष्टा नहीं रोग के दृष्टा नहीं आप सूर्य विचारी के दृष्टा नहीं आप भगवान के दृष्टा हैं, आप कहा जमते हो आप समाधि के दृष्टा हैं, आप शांति के दृष्टा हैं, आप ईश्वर के दृष्टा हैं, आप शांत सत्वगुणी प्रकृति के दृष्टा हैं, जब तक महाराज इस शांत सत्य को नहीं देख लोगे उसमें प्रतिदिन भी तो जैसे शीशे में परछाई झलकती है वैसे शुद्ध चित्त में आपकी परछाई झलकती है आप उस परछाई को जब तक पहचानते नहीं है और बच्चे की तरह उसके साथ खेलिए लो भाई खाओ लो भाई पियो लो भाई हसो उसके साथ खेलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व से विनिर अपने कर्तापन का भोक्तापन का स्वाभिमान तो जाने में और उचनाएं न उठे हो आपका हृदय सुख शांत हो और उसमें आपकी तंछाई आपका आभासबान आत्मा का प्रतिबिंब कोई आकार नहीं होता आत्मा का प्रतिबिंब ज्ञान होता है वही संसार का निर्वाह करता है आपका आपका मैनेजर आपका मुनि आपका डॉक्टर मन में बैठ के संसार के व्यवहार का निर्वाह करता है और आप शांति से अपने स्वरूप में बैठे रहते हैं तो उस आभा को नहीं प्रतिबिंब को नहीं जिस दृष्टा का आभास है जिस कुटस्थ का प्रतिबिंब है उस कूटस्थ को उस दृष्टा को उस चेतन को वेदांत ब्रह्म बताते हैं वो अद्वितीय है तो ना पानी है ना सीता है ना प्रतिबिम्ब है न घुसरा है तो वही वही है इसलिए यदि आपको कायदे से रास्ते में चलना है तो बाबा पन की बुराई छोड़ने का अभ्यास करो मन की बुराई छोड़ने का अभ्यास करो ईश्वर के चरणों में समर्पित होकर के बैठो दियो योना प्रतोदया शांत शांतचित्त समय जो, जो प्रतिबिंब है उसको देखो और फिर वेदांत से जानो कि ये जो देख रहा है ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ये तो वही सत्य है वही सत्य है वही ब्रह्म है वही प्रज्ञान है तो ये वेदांत की रीति है और ये जो आजकल करते बांट कर लोग इकट्ठे करके लाउड स्पीकर पर बोल बोल के अब तो सोहम का डंका बजाना पड़ेगा हैं? ऐसे वेदांत का अनुभव नहीं होता उस जबान के भीतर घुसता है उसके लिए ठीक कायदे से साधना करनी पड़ती है उसमें धर्म होता है उसमें भक्ति होती है उसमें योग होता है उसमें समाधि होती है सब रास्ते में आते हैं सब रास्ते और फिर आत्मा के रूप में परमात्मा का साक्षात्कार होता है यदि परमात्मा आत्मा नहीं है तो उसका साक्षात्कार कभी हो ही नहीं सकता वो तो सातवें आसमान में पड़ा रोता रहेगा बेहोश और यदि आत्मा परमात्मा नहीं है तो ये टुकड़े टुकड़े छिन्न भिन्न कतरे ही कतरा रहेगा कभी पूर्ण नहीं होगा परमात्मा से अलग जो आत्मा है वो कभी पूर्ण नहीं होगा रोता ही रहेगा और आत्मा से अलग जो परमात्मा है उसका कभी साक्षात्कार नहीं होगा वो अलग ही केवल कल्पना की वस्तु बना रहेगा इसलिए अस्तमय वेदांत आत्मा और परमात्मा की एकता का उपदेश करता है ओम नमस्कार निर्थम हो तैरथोतर पदम भाव्यनोभूप मनुष्य जब ईश्वर से विमुक्त होता है अपने आत्मा से विमुक्त होता है तब दूसरी वस्तुओं में उसको बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है। दूसरी चीज का इतना ज्यादा मूल्यांकन हो जाता है उसको इतना ज्यादा कीमती मान लेते हैं कि ईश्वर तो भूल जाता है अपने आप हाँ में भी भूल जाता है ईश्वर से गुमस्त होने का यही नतीजा है यही परिणाम है कि हम ईश्वर की कीमत भूल जाते हैं और दूसरी चीजों की बीमारी अपने मन में समा जाती है तो यही पहचान है वो हम ईश्वर के सम्मुख हैं ईश्वर के विमुख हैं तो स्त्रियाँ हमारे पास शिकायत करते हैं वो कहते हैं महाराज इनको तो बस आप पैसा पैसा पैसा कमाई कमाई कमाई न बच्चे दिखते हैं न माँ दिखती है न बाप दिखता है न मैं दिखती हूँ ये अपना खाना पीना भी बहुत भूल जाते हैं है इनको तो, तो बस पैसा दिखता है यही आत्मविमुख पुरुष का था तो और दुनिया में क्या जितना बड़ा हो करोड़पति हो अरबपति हो पृथ्वीपति होए राजा होए सम्राट होए जब दूसरी चीज के लिए वो अपने को भूल गया और अपने भीतर रहने वाले परमेश्वर को भूल गया तो उसका मनुष्य का शरीर तो मनुष्य का है लेकिन वो तो बस वही कुछ दूसरा समझो अपने मन में ही समझ लो कहने की समझ लो वो तो कुछ दूसरे ही हो गए जब हरी हरी हाथ देख के पशु के मन में लोभ आता है तो हमारे ऊपर गंदे पड़ेंगे इसका उसको ख्याल नहीं रखा कहां को पकड़ के कोई वो वो जो होता है ना कांजी हाउस जहां पशुओं को ले जाके हवालात में डालते हैं पशुओं की हवालात उसका नाम होता है कांजी हाउस उसको ये डर नहीं रहता है कि हम गांधी हाउस ले जाएंगे कि हमारे ऊपर दंगे पड़ेंगे उसको तो बस हरी हरी घाट देखते यही हालत मनुष्य हो अरे बाबा भगवान ने तुमको जन्म दिया है तो जिसने जन्म दिया है उसकी भी याद करो माँ बाप की है जिसके साथ ब्याह हुआ है वो पति पत्नी भी है जो तुम्हारे शरीर से पैदा हुआ है वो बाल बच्चा भी है जो तुम्हारे पास पड़ोस में रहते हैं वे पड़ोसी भी हैं सबको तो भूल कर परमार्थ को भूल कर केवल अर्थ के चक्कर में पड़ जाना भले आप अपनी तारीफ कर लो कि तो हम हवाई जहाज में उड़ते हैं हम एयर कंडीशन में रहते हैं हम बड़े अच्छे कंधे पर सोते हैं अपने मुंह मिया मुख मिट्टू बन लो परंतु तुम तो जड़ता का ध्यान करते करते जड़ वस्तुओं का ध्यान करते करते जड़ हो रहे हो, जो जड़ का ध्यान है, वो जड़ हो जाए बेहोश न धर्म का ख्याल है न अपने अंतकरण का ख्याल है न वासनाओं के विस्तार का ख्याल है अपने फैलाए हुए जाल में अपने आप ही हंसते जा रहे हैं हंस रहे हैं देखो बचपन में एक बात आगे करने का क्या है बच्चे के हाथ में कोई चीज गही उसने मुंह में डालने की कोशिश की उसको अभी ये पता नहीं था कि कोई चीज हो तो तिजोरी में रखी जाती है और किस बहुत रखी जाती है वो उसको मालूम नहीं था उसकी सारी तिजोरी इसका सारा बैंक अपना मुंह था हो बस मुंह में रख देता लेकिन जब बड़े हुए तो सिर्फ पीड ही रखने की जगह नहीं रही और तिजोरी रखने की जगह हो गई बैंक रखने का जगह हो गया और जितने जितने कड़प्शन के चक्कर में पढ़ते गए ये, हम ये हमारे पास ज्यादा रहेगा तब हम बड़े रहेंगे हम सुखी रहेंगे तब बड़े रहेंगे ये ख्याल छूट गया हमको किसी ने बताया धूप की तो एक शेख महाराज काम करने में लगा रहता काम करने में लगा रहता तो भोजन के समय पर अपने नौकरों से पूछता हो कि मैंने भोजन कर लिया कि नहीं और जो खाने पीने के सुख नहीं बागल तो नौकर लोग कभी कभी कह देते कि सेठ जी आपने भोजन तो कर लिया है कहते अच्छा थी फिर तो अपने काम में लेते नौकर लोग तो खुद ही उनकी थाली साफ कर देते और देखते हाँ भाई थाली भी है कटोरा भी है गिलास भी है ये ये लोग कहां से आता है अपने आत्मा को भूल जाने से परमात्मा को भूल जाने से परमार्थ को भूल जाने से ये दुनु व्यक्ति की यही पहचान है कि वो असलियत की ओर बीत करके बैठा है सच्चाई से उसने आंख बंद कर करें हमारे देव कहते हैं केवल आधो भगवती या केवल आधी जो सिर्फ अपना पेट भरता है वो केवल पाप इकट्ठा करता है ये दो दो हाथ मिले अरे बाबा एक हाथ से खाओ खाओ तो एक हाथ से बांटो एक आंख से अपने लिए देखो तो एक आंख से दूसरे के लिए देखो एक कान से अपने बारे में सुनो तो दूसरे कां से दूसरे के बारे में सुनो ये क्या जिंदगी है जड़ता की जिंदगी तो वही हम बड़े सुखी हैं एक पुरुष है आजकल तो चंदन ज्यादा लगा देते हैं तो वो कहते थे कि देखो भी चंदन लगाने से तो थोड़ी देर ठंडा लगता है थोड़ी शोभा बढ़ती है लेकिन उसको तो खींचने में तकलीफ भी तो होती है और फिर जब छूट जाता है तो चराने भी तो लगता है बिना आदत के चंदन लगाओ तो चर्राने लगेगा तो बोले कि तुम ये ख्याल नहीं करते हो कि चंदन खरीद के लाना है उसको घिसना है और बाद में चर्रना है और छुड़ाना पड़ेगा हो तो बाद में घिस घिस के उसको सिर से छुड़ाना पड़ेगा तो प्रक्षाला पंकज से दूराद स्पर्शन परम जब टीचर को धोना ही पड़ता है तो फिर लगाना क्यों महाभारत में एक छोटी सी कथा है ये कथा शांति पर्व में मोक्ष धर्म पर्व इसको कुंडधार की कथा बोलते हैं कुंडधार जब उनका तो, एक था ब्राह्मण उसके मन में आया कि हमको तो धन में तो उसने एक यक्ष की आराधना की कहते हैं यक्ष लोग धन के बाद हम सबिन देवी कर पर देवता पर अनुष्ठान पर विश्वास करते हैं ब्राह्मण के घर पैदा हुए बचपन से हम देखते हैं सुनते हैं तो उसने यक्ष की आराधना तो की यक्ष प्रसन्न हुआ प्रसन्न हुआ उसके सामने आया भोले की ब्राह्मण देवता आप जो कहो शो वरदान आपको देगा तो उन्होंने कहा कि हमको भी धन चाहिए धन ब्राह्मण ने कहा हमको धन चाहिए तो उसने कहा कि देखो ब्राह्मण बड़े बड़े धनियों को तो देखो दुनिया में वे भीतर से सुखी नहीं बाहर तो उसके दिखावा बहुत होता है परंतु भीतर से चोर का डर है दादू का डर है राजा का डर है शैक्ष का डर है अपने भाई का डर है बेटे का डर है बाप का डर है जिनके पास बहुत धन है वो दूसरे लोगों को मालूम पड़ता है कि बहुत हैं, और उनके भीतर बड़ी जलन होती है अपने से ज्यादा धनी के उनको जलन होती है अपने से करीब के प्रति उनके मन में घृणा होती है अपनी बराबरी वाली को बराबरी वाले को पीछे धकेलना चाहते हैं, संतोष कभी होता नहीं तृप्ति कभी होती नहीं धन कमाने में बड़ा परिश्रम है कमाई होने पर उसकी रक्षा करने में बड़ा परिश्रम है रक्षा करें भी और मरने लग जाए तो रोरो के मरेंगे और खर्च हो जाए तो हाय चला जाए तो आया आय लगी है भागवत में एक श्लोक है थे पंचदशा था अर्थ मुखला जाने हम जानते हैं बाबा यहाँ श्रोताए में हमारे करोड़पति अरब पती लोग पेठा। हम हैं हम पहचानते हैं ना जो अपने को तो अरब पति मानते हैं वो भी बैठे हैं, जो अपने को तो करोड़पति मानते हैं वो भी बैठे हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो सुखी तो जब जब, जब, जब आपते हैं हैं, महाराज अब कपड़े हैं अब कपड़े हैं अब कपड़े हैं रात को नींद नहीं आती है गोली खा के सोना पड़ता क्या करोगे ब्राह्मण ने कहा कि बाबा हमको तो धन चाहिए यक्ष ने कहा नहीं हम धन नहीं देंगे ब्राह्मण ने फिर से की फिर भजन किया फिर भजन किया दो बार तीन बार चार बार तो यक्ष ने एक बार कहा बेसा चलो हम सुन अपने मालिक के पास ले चलते हैं तो मालिक के पास ले गए आज महाराज जी हमारा भगत ब्राह्मण धन का है तो जशी ने कहा से देखो तुम ब्राह्मण हो मेरे साथ चलो नरस में ले लो। तो दिखाया कि देखो ये वे राजा नरक में कीड़ा बन के दिला रहे हैं वे वे कावकार हैं, ये देखो उनकी सांप की सकल हो गई है उनकी जगह की सकल हो गई है क्यों कई उन्होंने दूसरे को सता करके दूसरे के हक का इकट्ठा किया दूसरे भूखे मरते रहे ये मौ जुड़ाते रहे दूसरों की जात काटी इन्होंने भले मानुष का रूप धारण करके ये देखो ये कहा महाभारत में एक कथा अच्छा है वो जिनको पढ़ना हो हमारे एक मित्र ने लिखे अमेरिका भेजिया जो इति में सभी तो, नहीं तो, नहीं तो, दे तो आज हमको भेजा देखो महाराज आजकल लोग कहानी हैं। हमारी पुरानी कथाएं कितनी महत्वपूर्ण अब तो देख तो ब्राह्मण टापने लगा बोले महाराज हमारी गलती थी जो हम न चाहते थे हमको इस नरक से बचाओ। बोले बाबा तेरे पास बड़ा भारी धन है नईतादृशम ब्राह्मण से आज से वित्तम यथकता समता संगता भीतर एक परमात्मा को देखना के अनुभव सबके प्रति मन में समता रखना और व्यवहार करते हुए भी असंग रहना कहीं चिपकना नहीं किसी चीज को अपने साथ चिपकाना नहीं और किसी के साथ चिपकना नहीं जो जाता है उसको जाने दो जो आता है उसको आने दो जो है उसको झूठने दो मरने वाले को तुम रोक नहीं सकते तो सबसे बड़ा दहन धनों का दहन बड़ा बारीक खजाना है अपना हृदय यदि तुम्हारे हृदय में ममता की सुई चुभती रहती है आसक्ति से रोते रहते हो क्या करेगा ब्रह्म क्या करेगा विश्व इसका भी भरा ही रह जाएगा तब तो देखो थोड़ी की बात मूल तत्व की पटो पत्थ। जब तुमको मालूम पड़ता है कि हम इस चीज के बिना नहीं रह सकते ऐसी मोटर होनी चाहिए ऐसा कपड़ा होना चाहिए ऐसा शो घर में होना चाहिए ऐसा फर्नीचर होना चाहिए तो तुम ऐसा समझते हो कि मैं अपूर्ण हूं बाहर की वस्तुओं से मेरी पूर्णता होती है मेरे अंदर कुछ नहीं न मेरे अंदर आत्मा है न परमात्मा है न सद्भाव है न आनंद है हम तो दूसरे से जब लेंगे दूसरी चीजें हमारे पास रहेंगी तो चूस चूस के हो हमारा मुंह तो सूखा हुआ है जब मिस्त्री की डली डालेंगे तब उसमें पानी आवेगा मिस्त्री की दली मुंह में डाल डाल के या खटाई मिठाई की गोली चूस चूस के अपने मुंह को तर रखना माने अपना मुंह सूखा हुआ है जिसका अपना मुंह सूख गया वो मुंह में गोली डाल के उसको तर करता तो जब तुम्हें तुम तो कुछ हो ही नहीं सब कुछ का है फर्नीचर है पैसा है दुनियादारी है सबसे बड़ा अपराध मनुष्य ने ये किया अपना तिरस्कार किया अपना अपमान किया और अपने में तो परमेश्वर रहते हैं जिसने अपना अपमान कर दिया कि मैं इस चीज के बिना कुछ नहीं हूं मैं इसके बिना सुखी नहीं हूँ मैं इसके बिना मूर्ख हूँ तो मैं इसके बिना अधूरा हूँ तो महाराज सबसे बड़ा अपमान उसमें किसका हुआ अपना हुआ और जब तुम स्वयं अपनी इंसल्ट कर रहे हो कि उसके बिना हम कुछ नहीं तो तुम्हारे सुखी रहने की बात कहा रहे है? अपनी नजर में तुम गिरे हो अपनी नजर में तुम अधूरे हो अपनी नजर के में तुम अपने दूसरे के बिना तुम बड़े नहीं भगवान तो देखो जीवन में अंत की भी जरूरत है उसका भी आदर करना चाहिए अन आदर तो उसका भी नहीं करना चाहिए एक कथा है शास्त्र में एक कहानी आपको लिखना राजा पुरुरवा हमारे पुराणों में ऐसी ऐसी कथाएं हो आप तो छाया माया सरिता हा? क्या क्या पढ़ते हो हिन्दी की तो मैं जानता हूँ अंग्रेजी में कहानियां छपती हैं उनको पढ़ते हो परंतु अपने ऋषियों ने विश्व प्रकृति का च्ययन करके मनुष्य प्रकृति का चयन करके जो कथाएं लिखी हैं, उनसे तो पलते नहीं है जिसके घर में कितने कुत्ते हैं ये बात आपको मालूम है यही हो बंबई तो एक के घर में गए तो नौ कुत्ते थे उसके नौ है न और उस पर हजारों रुपया महीने में खर्च होता था नौ करते खाना था डॉक्टर था उनके लिए रोज मांस उनके लिए रोज मांस चाहिए नौकर चाहिए नहलाना चाहिए तो चाहिए डॉक्टर चाहिए अंत में जब वो सज्जन बीमार पड़े हो 45 पचास वर्ष होते तो डॉक्टरों ने बताया कि तुम्हारे घर की जो बीमार है और ये कालीन है और ये बिस्तरे हैं इसमें कुत्तों के शरीर में रहने वाले जो कीड़े हैं वो सब फैल गए है ना अब तुम्हारे घर का वातावरण जो है वो बिल्कुल विशैला हो गया है अच्छा अब उनसे कहा कि भाई एक गरीब विद्यार्थी है वो स्कूल में विद्यालय में कॉलेज में पढ़ना चाहता है तो उसके खाने की पीने की फीस की फीस तो माफ भी हो जाएगी व्यवस्था कर दो और महाराज कुत्तों पर तो हजारों रुपया खर्च करे और गरीब विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए 25 पचास रुपया भी देने को तैयार शराब की बोतल उसके घर में 200-500 पांच की रोज टूटती थी हो और एक बोतल टूटने से काम नहीं चलता था पीते पीते पीते अंत में लीजर ऐसा ऑपरेशन तो होता नहीं अभी लीधर का यही बॉम्बे हॉस्पिटल में आके मर गया हम भी देखने गए बॉम्बे हॉस्पिटल में जब बीमार था और तो ट्रीट वैसे बड़ा हुआ सांस रहे बीमार देखो अंगूर में से जो बच्चा निकलेगा उसकी पुखली नरफ होगी। तुम्हारे घर में जो बच्चा आया वो कहा से आया तुलसी के पत्ते में से आया गंगा जल में से आया गेहू में से आया गे में से आया अरे बाबा बच्चा तो शराब में से आया तो, तो, तो शराब में इस तो शराब के सीरे में शराब की चाशनी में तुम्हारा जो बीज है आहा, वो रसगुल्ले की तरह डूब गया और उसमें से निकला बच्चा तो उसका होश आवाज ठीक कैसे होगा अपने काम में शाम में राम में पूर्व है स्वर्ग में कोविंद्र तो परिचय कराने लगे ये अग्नि देवता है ये वायु देवता है ये सूर्य देवता हैं, फिर बोले ये धर्म देवता हैं, तो पूर्व ने सबको नमस्कार किया गया हाथ जोड़ते गए हाथ जोड़ते गए तो इंद्र ने परिचय कराया कि ये देवता हैं, ये काम देवता हैं, तो कुरवा हाँ ने उनको हाथ नहीं जोड़ा मुंह फेर गए तो देवता और काम देवता दोनों पूरवा पर नाराज हो गए बोले कि अच्छा अच्छे जाओ तुम्हारे तो घर में धन तो बहुत होगा सम्राट हो, हो पृथ्वी के लेकिन उस धन से तुम सुखी नहीं होगे। धन तो चीज चीजें और सुख तो चीज चीजें हो ये नहीं कि सुखी आदमी धनी हो बिना धन के भी सुखी होता है यार, मस्त रहता है और जो धनी होता है सो सुखी रहता है ये बात भी नहीं है धन अलग चीज है और सुख अलग चीज है सुखी होने के लिए हृदय चलें और धनी होने के लिए आडम्बर चलें आडम्बर धूर्तता से चतुराई चाहिए एक बात समझो। और काम देवता ने कहा जाओ तुम्हारे ब्याह होंगे तुम्हारे पास स्त्री होगी तुम्हारे पास स्वर की यात्रा होगी लेकिन तुम सुखी नहीं हो उर्वशी आई हो गुरु के पास लेकिन उर्वशी के लिए ही पुरुरवा फिर बाद में पागल हो गया उसको अपने साम्राज्य का झूक नहीं रहा धने सुखकला का चित्त धर्म है परमम सुखा धन में थोड़ा सा सुख होता है और धर्म में बहुत बड़ा सुख होता है ये महाभारत किसी प्रसंग में सुखिएगा धन सुखकला का चुक धर्म तो गर्म सुखम लोग तो अपने मन में लाभात लोभ प्रबर हो गए देखो क्रोध आवे आपके मन में और कहीं पढ़ के आवे और चार गाली किसी को सुना दो तो शांत हो जाएगा जैसा बच्चू के बदला ले गई काम आ गए घर कर लो काम शांत हो जाएगा लोग ऐसा है कक्षा ये अपना विषय मिलने से ये प्रत्युत नहीं होता सौ रुपया मिले तो पांच चाहिए पांच मिले तो दस चाहिए लाख मिले तो करोड़ चाहिए करोड़ मिले तो अरब चाहिए लोग की प्रकृति ये है कि वो वासना पूरी होने से पूरा नहीं होता और बढ़ जाता है लाभार्थ लोभ प्रब की प्राप्ति से कामना शांत होती है एक साथ तो शांत हो जाती है फिर आती है फिर दुश्मन को सता लेने पर क्रोध शांत हो जाता है लेकिन धन को पा लेने पर लोग और बढ़ता है गए भारत के भाई लोग के चक्कर में पड़ गए गए एक था राजा उसके घर में रोज कुछ न कुछ थक लगी रहती रानी की मांग थी हमको ये चाहिए राजकुमार की मांग थी हमको ये चाहिए नौ कर चार कर सेना सब चाहते थे हमको ये चाहिए ये बेचारा बहुत परेशान रहता था उसी राजा के महल के कहते एक गरीब परिवार रहता था पति पत्नी थे एक बच्चा था और रोज बिचारे काम करते मजदूरी करते घोड़ा बनाते पकाते जितना मिलता उसमें खाती एक गुजर करते रात तो सो जाते एक पैसा नहीं था देखिए राजा साहब तो ने अपने मित्र से चर्चा कि देखो हम इतने बड़े राजा महाराजा ऐसा महाल ऐसी सेना ऐसी रानी है ऐसा राजकुमार हमारा ऐसा शरीर इतना सुख सुख की सामग्री सब लेकिन ये हमारे महल के नीचे जो गरीब हैं ये कैसे शांति से उठते हैं सोते के और अपना काम करते हैं और रूखी सूखी खाते हैं और मजे से सो जाते हैं इनके घर में कभी कोई चकचक नहीं कोई फिटफिट -फिट नहीं ए? कोई उठना नहीं मनाना नहीं बड़े प्रेम से रहते हैं क्या बात तो बोले कि अच्छा महाराज कहो तो हम इनके घर में किटक पैदा कर दें। तेरे तो भाई दिखाओ तो सही हमको भी मालूम हो जाएगा किटकिट कैसे पैदा हो है। तो उसने इन रूपये लेके एक होटली में भागा और उनके आंगन में उतेंगे तो उन लोगों ने देखा नहीं देखा तो उनके घर में बिनावे तो रुपए की बोखले मिल गई अब उन्होंने कहा अरे सौ रूपये में एक ही तो कम है हैं? कल महाराज कुछ खाने हैं पीने में कम करें, तो एक और हो जाएगा धीरे धीरे तो सौ रूपये हो जाएंगे हमारे पास रखेंगे अब महाराज जो खाने पीने में खर्च में जो कमी होने लगी तो कभी श्रीमती नाराज हो तो कभी बच्चा नाराज हो हैं? और कभी चोरी बेमानी करने का मन आ गए और चिड़चिड़ाहट आ गई घर में चिड़चिड़ापन आ गए अब तो लड़ने लगे आपस में हो फिर पैदा हो गए, ओ चक चक मित्र ने कहा राजा ने कहा भाई अब उनके घर में क्या हो गया अशांति कहा से आ गई तो दिल में वो डर डालता है आपके दर्द दिल में वो चिंता डालता है और कहीं आपके घर में वसील लोग आके ज्यादा बैठने लगे तो छोटी मोटी बात होगी कहेंगे बस जरा सा एक मुकदमा दाखिल करो अरे हम तो जाएंगे और हाथों हाथ तुम लेके आवेंगे और तुम्हारा काम बन जाएगा अब महाराज मुकदमा गया अदालत में अपील पर अपील 15 बरस में भी खत्म है हम इस मुकदमे को जानते हैं 38 बरस से अभी तक अदालत है 38 बरस से अभी वो अदालत में चल रहा है जब वकील ने दाखिल किया होगा तो ये कहकर किया होगा कि बरस छह महीने में हम ये काम पूरा करवा देंगे और आपके घर में कहीं डॉक्टर भाई ज्यादा आए हैं तो ऐसा चक्कर महाराज इन धनियों के घर में डॉक्टर का दवा का इंजेक्शन का इतना खर्च है बात बात में जांच बात बात में जांच और कहा तो बोले यहां ठीक नहीं होगा इसकी ठीक दवा तो जर्मन में होती है कि अमेरिका में होती है कि लंदन में होती है महाराज ये आवेंगे तो कोई न कोई ऑपरेशन का इंजेक्शन का दवा का जांच का और कुछ न कुछ तो ये विटामिन कम है एक इंजेक्शन लगवाओ। भगवान आपका धन कहाँ जा रहा है जरा देखो तो दूसरे को सता कर आया है वो आपको भी सतावेगा बेनमानी से आया है वकील के घर में जाएगा बिना हक का आया है हाँ हाँ वो ग्रह लोग ले जाएंगे बिना हक का आएगा तो लोग ले जाएंगे धन में धन के दोष को समझना चाहिए मैंने सुना थी दिल्ली में कोई बादशाह थे तो रात को उन्होंने तो उन्हों देखा कि तो उनके देख खजाने में रोशनी हो रही है तो, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि बारह बजे एक बजे रात को खजाने में रोशनी क्यों हो रही है तो ही उठ के चले गए देखा तो वहां उनका जो खजांकी था वो हिसाब किताब में तन्मय था मशगूल था, था। उठते खड़ा हो गया अरे तो अरे इस समय खजांकी साहब क्या कर रहे हैं क्या महाराज कुछ हिसाब में भूल हो गई है उसको ठीक कर सत्या भूल हुई है पढ़ा है कि डटा है हम अभी ठीक करते हैं तो बोले महाराज घटा नहीं है बात का ने घटा हो तो बट्टे खाते हैं में महाराज बढ़ गया तब बढ़ गया तो क्या तो फिजर है कल ठीक कर लेना है बोले नाम है। ये पराया धन ये दूसरे का हक आपके खजाने में आके मिल गया है न जाने किस गरीब का है उसके दिल की आ आह की आग उठ करके हमको जलाने न पावे इसके पहले हम हिसाब में उसका अलग कर देना चाहता हूँ जब दूसरे का पैसा आता है तो वो शांति से नहीं बैठता वो अशांति पैदा करता है वो अच्छा एक बात तो जरा कड़वी है है कि बंबई के लोग होते हैं ना, तो उनको लल्लो चप्पो बहुत सुनना आता है आके किसी ने तारीफ करी कि तुम तो तुमको भामाशाह हो उदाह शिरोमणि और फूल के कु हो गए कहा हम सचमुच बड़े उदार बड़े जाता दा, है उनको भ्रम हो जाता है स्वयं तो को भ्रम हो जाता है कि हम बड़े उदार बड़े जाता है तारीफ सुनने की इतनी आदत है महाराज तारीफ करो वो तो निकाल के सामने रख दो चंदा करो तारीफ करो अखबार में नाम छपाओ बोले हमारी इज्जत हो जाएगी अब वो धन जो है वो तो इज्जत पर बिक गया वो धन जो है वो तो अखबार में नाम छपने पर बिक गया उसका फल उसका नतीजा उसका जो फल था वो तो तुमने यहीं ले लिया कुछ अपने साथ भी रखना है कड़ी बात करें। एक ने कहा कि हमारे देश भी बड़े धर्मात्मा बड़े धनी है महाराज आजकल उनके जैसा व्यापार उनकी जैसी संपदा उनकी जैसी वृद्धि और किसी की है ही नहीं तो ठीक है भाई तुम बहुत ठीक कह रहे हो।